महाभारत शांति पर्व शांतिपर्व सप्तमोध्याय इंद्र और बलि का संवाद काल और प्रारब्ध की महिमा का वर्णन युधिष्ठिवाच मग्नस्यसने किस बंधुनाशे मही नशे पुनः तम परमो वक्ता लोकेस्विन भरत एक तवंत प्रम वक्त मे युधिष्ठ ने पूछा भोपाल जो मनुष्य बंधु बांधवों का अथवा राज्य का नाश हो जाने पर घोर संकट में पड़ गया हो उसके कल्याण का क्या उपाय है भरतश्रेष्ठ इस संसार में आप ही हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ वक्ता हैं इसलिए यह बात आपसे ही पूछता हूँ आप यह सब मुझे बताने की कृपा करें विष्णुवाच पुत्र मग्न धती धैर्य सतः शरीरम नष्णुजी ने कहा राजा युधि जिसके स्त्री पुत्र मर गए हो सुख छीन गया हो अथवा धन नष्ट हो गया हो और इन कारणों से जो कठिन विपत्ति में फंस गया हो उसका तो धैर्य धारण करने में ही कल्याण है जो धैर्य से युक्त है उस सतपुरुष का शरीर चिंता के कारण नष्ट नहीं होता विशोकता सुखम धत्ते धत्ते चारोग्यम उत्तम आरोग्या शरीर से पुनर्विंदते शोकहीनता सुख और उत्तम आरोग्य का उत्पादन करती है शरीर के निरोग होने से मनुष्य फिर धन संपत्ति का उपार्जन कर लेता है प्राग्यो तस्य जो बुद्धिमान मनुष्य सदा सात्विक वृत्ति का सहारा लिए रहता है उसी को ऐश्वर्य और धैर्य की प्राप्ति होती है तथा वही संपूर्ण कर्मों में उद्योगशील होता है अत्रो उदाहम इतिहासम पुरातन बलिवास संवाद पुनः युधिठिर युधि ठिर इस विषय में पुनः बलि और इंद्र के संवाद रूप इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है वृत्ते देवासुरे युद्धे दैत्य दान संचय विष्णुक्रांतेशु देवराजे सतक्रत यमेश चातुर्वर्णे व्यवस्थित समृद्धमात्रेय त्रैलोके प्रीति स्वयं भुवि पूर्व काल में जब दैत्यो और दानों का संहार करने वाला देवासुर संग्राम समाप्त हो गया वामन रूपधारी भगवान विष्णु ने अपने पैरों से तीनों लोगों को नाप लिया और सौ यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले इंद्र जब देवताओं के राजा हो गए तब देवताओं की सब ओर आराधना होने लगी चारों वर्णों के लोग अपने अपने धर्म में स्थित रहने लगे तीनों लोगों का हृदय होने लगा और सबको सुखी देखकर स्वयंभू ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्न रहने लगे रुद्र वसुभिरा दश्विचारि गंधर्वगेन्द्र सिद्ध चाह्य प्रभु चतुर्द सुधात वारंडीन्द्रवृत आई रावतम सक्र त्रैलोक्यम अजऊ उन्हीं दिनों की बात है देवराज इंद्र अपने एरावत नामक गजराज पर जो चार सुंदर धातों से सुशोभित और दिव्य शोभा से संपन्न था आरूढ़ हो तीनों लोकों में भ्रमण करने के लिए निकले उस समय त्रिलोकीनाथ इंद्र रुद्र वसु आदित्य सुनील कुमार ऋषिगण गंधर्व नाग सिद्ध तथा विद्याधरो आदि से घिरे हुए थे सकद्रांत कस्में चेत गि गिम्बे दधर सोपर पच घूमते घूमते वे किसी समय समुद्र तट पर जा पहुंचे वहाँ किसी पर्वत की गुफा में उन्हें भली उन्हें विरोचन कुमार दिखाई दिए। देखते ही इंद्र हाथ में सुरेंद्रम इंद्रम दैत्य इंद्रो नोच नवताओं से घिरे हुए देवराज इंद्र को ऐरावत की पीठ पर बैठे दे दैत्य राज बलि के मन में तनिक भी शोक या व्यथा नहीं हुई उन्हें निर्भय और निर्गार होकर खड़ा देख, श्रेष्ठ गजराज पर चढ़ी भी शतक इंद्र ने उनसे इस प्रकार कहा दैत्य नौ अथवा वृद्ध से वा दत्त तुम्हें अपने शत्रु की समृद्धि देखकर व्यथा क्यों नहीं होती क्या सौर से अथवा बड़े बूढ़ों की सेवा करने से या तपस्या से अंतकरण शुद्ध हो जाने के कारण तुम्हें शोक नहीं होता है साधारण पुरुष के लिए तो यह धैर्य सर्वथा परम दुष्कर है तो शत्रु न शोची विरोचन कुमार तुम शत्रुओं के वश में पड़े और उत्तम स्थान राज्य से भ्रष्ट हुए इस प्रकार शोचनीय दशा में पढ़कर भी तुम किस बल का सहारा लेकर शोक नहीं करते हो तुमने अपने जाति भाइयों में सबसे श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया था और परम उत्तम महान भोगों पर अधिकार जबा रखा था किंतु इस समय तुम्हारे रत्न और राज्य का अपहरण हो गया है तो भी बताओ तुम्हे शोक क्यों नहीं होता है ईश्वरो हे पुरा भू ताम पितृपहतामहे पदे तत्वमद्य हृतम दृष्ट शपत नहीं पहले तो तुम अपने बाप दादों के राज्य पर बैठकर तीनों लोकों के ईश्वर बने हुए थे अब उस राज्य को शत्रुओं ने छीन लिया यह देखकर भी तुम्हें शोक क्यों नहीं होता है बद्धस्य पासे सोचसे तुम्हे वरुण के पास में से बांधा गया वज्र से घायल किया गया तथा तुम्हारे स्त्री और धन का भी अपहरण कर लिया गया फिर भी बोलो तुम्हें शोक कैसे नहीं होता है नष्ट श्री विभुव भ्रष्टोजन सोचति दुष्कर्म धैलोक्य राज्य ना ही कौन जो जी वि तुम तुम्हारी राज्य लक्ष्मी नष्ट हो गई तुम अपने धन वैभव से हाथ धो बैठे इतने पर भी जो तुम्हें शोक नहीं होता है यह दूसरों के लिए बड़ा कठिन है तीनों लोकों का राज्य नष्ट हो जाने पर भी तुम्हारे सिवा दूसरा कौन जीवित रहने के लिए उत्साह दिखा सकता है सुखं ये तथा और भी बहुत सी कठोर बातें सुनकर इंद्र ने बलि का तिरस्कार किया विरोचन कुमार बलि ने वे सारी बातें बड़े आनंद से सुन ली और मन में तनिक भी घबराहट न लाकर उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया मे कथित बलि ने कहा इंद्र जब मैं शत्रुओं अथवा काल के द्वारा भली भाती बंदी बना लिया गया हूँ तब मेरे सामने इस प्रकार बड़ बढ़ कर भाते बनाने से तुम्हें क्या लाभ होगा पुरंदर मैं देखता हूँ आज तुम वज्र उठाए मेरे सामने खड़े हो अशक्त पूर्विस्त कथितक्रूराम वक्त महति किंतु पहले तुम में ऐसा करने की शक्ति नहीं थी अब किसी तरह शक्ति आ गई है तुम्हारे सिवा दूसरा कौन ऐसा अत्यंत क्रूर वचन कह सकता है हस्तप्राप्तस्य तम च पुरुष जो शक्तिशाली होकर भी अपने वश में पड़े हुए अथवा हाथ में आए हुए वीर शत्रु पर दया करता है उसे अच्छे लोग उत्तम पुरुष मानते हैं ही युद्धे अनिश्चय एक प्राप्त होती विजय एक कश्यव पराजय जो जब दो व्यक्तियों में विवाद एवं युद्ध छिड़ जाता है तब किसकी जीत होगी इसका कोई निश्चय नहीं रहता है उनमें से एक पक्ष विजयी होता है और दूसरे को पराजय प्राप्त होती है माचते माच ते भू स्वभावर सर्वभूता विक्रमेण जितो बलात् इसलिए देवराज तुम्हारा स्वभाव ऐसा ना हो तुम ऐसा न समझ लो कि मैंने अपने बल और पराक्रम से ही समस्त प्राणियों के स्वामी मुझ बलि पर विजय पाई है नही भय बद्रधारे इंद्र आज जो तुम इस प्रकार राज राजवै से संपन्न हो अथवा हम लोग जो इस दीन दशा को पहुंच गए हैं यह सब न तो तुम्हारा किया हुआ है और न हमारा ही किया हुआ है आज जैसे तुम हो कभी मैं भी ऐसा ही था और इस समय जिस दशा में हम लोग पड़े हुए हैं कभी तुम्हारी भी वैसी ही अवस्था होगी अतः तुम यह समझकर कि मैंने बड़ा दुष्कर् पराक्रम कर दिखाया है मेरा अपमान न करो सुख दुखे ही पुरुष पर गया प्राप्त शक्र न कर प्रत्येक पुरुष बारी बारी से सुख और दुख पाता है इंद्र तुम भी अपने पराक्रम से नहीं कालक्रम से ही इंद्र पर पद को प्राप्त हुए हो काल काली नयती माम च कालो नयत्यय तेनाहम तम यथा नाद्य तम चापी नथा व्यम काल ही मुझे कुसमय की ओर ले जा रहा है और यह काल ही मुझे अच्छे दिन दिखा रहा है इसलिए आज जैसे तुम हो वैसा मैं नहीं हूँ और जैसे हम लोग हैं वैसे तुम नहीं हो न मातृ पितृ शुश्रूषा न च दैवत पूजनम नो गुण समाचार पुरुष से सुखाव माता पिता की सेवा देवताओं की पूजा तथा अन्य सद्गुण युक्त सदाचार भी बुरे दिनों में किसी पुरुष के लिए सुखदायक नहीं होता है नपोदान न मित्र बात्रात नरम काल पीडितम् काल से पीड़ित हुए मनुष्य को न विद्या न तप न दान न मित्र और न बंधु बांधव ही कष्ट से बचा पाते हैं अनर्थम नी सत्ती बुद्धि बला ननुष्य बुद्धिबल के सिवा और किसी उपाय से सैकड़ों आघात करके भी आने वाले अनर्थ को नहीं रोक सकते दुःखं छक्र कर्ता हमसे काल कालक्रम से जिन पर आघात होता है स्वयं काल दिन पीड़ा देता है उनकी रक्षा कोई नहीं कर सकता शक्र तुम तो अपने को इस परिस्थिति का कर्ता मानते हो यही तुम्हारे लिए दुख की बात है यदि कर्ता भवित कर्ता न क्रियत कदाचर यस्मा तो क्रियते कर्ता तस्माहत कर्ताप्य स्वर यदि कार्य करने वाला पुरुष स्वयं ही कर्ता होता तो उसको उत्पन्न करने वाला दूसरा कोई कभी न होता वह दूसरे के द्वारा उत्पन्न किया जाता है इसलिए काल के सिवा दूसरा कोई करता नहीं है प्रजा काल की सहायता पाकर मैंने तुम पर विजय पाई थी और काल के ही सहयोग से अब तुमने मुझे पराजित कर दिया है काल ही जाने वाले प्राणियों के साथ जाता या उन्हें गमन की शक्ति प्रदान करता है और वही समस्त प्रजा का संहार करता है इंद्र तुम्हारी बुद्धि साधारण है इसलिए उसके द्वारा तुम एक न एक दिन अवश्य होने वाले अपने विराश की बात नहीं समझ पाते संसार में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो तुम्हें अपने ही पराक्रम से श्रेष्ठता को प्राप्त हुआ मानते और तुम्हें अधिक महत्व देते हैं कथम विधो का प्रवृत कालेना सोचे भ्रमेद किन्तु मेरे जैसा पुरुष जो जगत की प्रवित्ति को जानता है उन्नति और अवनति का कारण काल प्रारब्ध ही है ऐसा समझता है वह तुम्हें महत्व कैसे दे सकता है जो काल से पीड़ित हुआ वह प्राणी शोकग्रस्त मोहित अथवा भ्रांत भी हो सकता है काल निल पर मैं हूँ या मेरे जैसा दूसरा कोई पुरुष हो जब काल अर्थात प्रारब्ध से आक्रांत हो जाता है तब सदा ही उसकी बुद्धि संकट में पड़कर फटे हुए नौका के समान शिथिल हो जाती है अहम चम च ये चाने भविष्य सुराधि सर्वे शक्ल या सन्ती मार्ग इंद्र मैं तुम या और जो लोग भी देवेश्वर के पद पर प्रतिष्ठित होंगे वे सब के सब उसी मार्ग पर जाएंगे जिस पर पहले के सैकड़ों इंद्र जा चुके हैं ताम काले, परिनते काले, काले भी आज तुम इस प्रकार दुर्धर्ष हो और अत्यंत तेज से प्रज्वलित हो रहे हो किंतु जब समय परिवर्तित होगा अर्थात जब तुम्हारा प्रारब्ध खराब होगा तब मेरी ही तुम्हें भी काल अपना शिकार बना लेगा इंद्र पर से भ्रष्ट कर देगा बहुनिंद्र सहस्त्री देवता नाम जुगे जुगे। अभ्यतीता काले न कालो ही दुर्ति क्रम युग युग में अर्थात प्रत्येक मणवंतर में इंद्रों का परिवर्तन होने के कारण अब तक देवताओं के अनेक सहस्त्र इंद्र काल के गाल में चले गए हैं अतः अच्छा काल का उल्लंघन करना किसी के लिए अत्यंत कठिन है इदम तो बहु संस्थान आत्मा बहु मंदसे सर्वूत भव ब्रह्मत न चेदम अचलम स्थानमत ओया बुद्धिया मेदमे तुम इस शरीर को पाकर को पाकर समस्त प्राणियों जन्म देने वाले सनातन देव भगवान ब्रह्मा जी की भांति अपने को बहुत बड़ा मानते हो किन्तु तुम्हारा यह इंद्रपद आज तक किसी के लिए भी अविचल या अनंत काल तक रहने वाला नहीं सिद्ध हुआ इस पर कितने ही आए और चले गए केवल तुम ही अपनी मूढ़ बुद्धि के कारण इसे अपना मानते हो ध्रुवे काल अविश्वसितात्मा भवते देवेश्वर नाशवान होने के कारण जो विश्वास के योग्य नहीं है उस राज्य पर तुम विश्वास करते हो और जो अस्थिर है उसे स्थिर मानते हो किन्तु इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि काल ने जिसके हृदय पर अधिकार कर लिया हो वह सदा ऐसे ही विपरीत भावना से भावित होता है न न नाम शिरा सदा तुम तो मोह जिस राजलक्ष्मी को या मेरी है ऐसा समझकर पाना चाहते हो वह न तुम्हारी है न हमारी है और न दूसरों की ही है वह किसी के पास भी सदा स्थित नहीं रहती है अतिक्रम्य बहुन्न्य तय तब इिम गता कंचित काल में चंचला गौर निपाणम इवोत्सृज्य पुन पुनर गमेश वासो यह चंचलता राज लक्ष्मी दूसरे बहुत से राजाओं को लाँघ इस समय तुम्हारे पास आई है और कुछ काल तक तुम्हारे यहाँ ठहरकर फिर उसी तरह दूसरे के पास चली जाएगी जैसे गौ जल पीने के स्थान का परित्याग करके चली जाती है राज लोहका शिक्रांता संख्यात मुसहे तत्व बहुत राशा भविष्य पुरंदर अब तक उसने जितने राजाओं का परित्याग किया है उनकी गणना में नहीं कर सकता तुम्हारे बाद भी बहुत से नरेश इसके अधिकारी होंगे सर्वेक्ष सह सत्व बना कराम दानि दानिम न पश्यपे ये भ्यूयुक्त पुरा मही जिन लोगों ने पहले वृक्ष औषधि रत्न देवजंतु, वन और खानों सहित इस सारी पृथ्वी का उपभोग किया है उन सबको मैं इस समय नहीं देखता हूँ पृथुरोमयो भीमो नकथा अश्वग्रीव पुलोमा चर्भाूर हित ध्वज प्रहलादो नमचेद प्रचित्चन ऋण सब सुहोत्रच भूरया पुष्पवांडुष सत्य सूरस भूबाहु कपलासु विक विश्व्रष्टो नृति संकोचोथ वरीताक्षो बरासो रुचिप्रभ विस्वजिपतिप्चांडो विस्कुर मधु हिण्यकशुपुश्च कैठभ दानव दैतया दानवास्व सर्वते नैतेश एक चाणे च बहव पूर्व पूर्वतरा चेह दैते दानवींद्राश्च यान शुश्रूम बहव पूर्वद्रं संज्य पृथ्वी गता कालेनाव्याता कालो हि बलवत्र पृथु इलानंदन पूर्वा मय भीम नरकासुर संबरासुर अश्वग्रीवपुम स्वरभाु अमितज प्रह्लाद नमुचि दक्ष विप्रचित विरोचन ऋण सुहोत्र भूरिया पुष्पवाण्वृष सत्यषु ऋषभ बाहु विरूपक कपिला विरूपकर्तस्वर वह विश्व्रष्टन संकोच वरिताक्ष रुचि रुचिप्रभ विश्वजीत प्रतिरूप वृषांड विस्कर मधु हिरण्य और कैटभ ये तथा और भी बहुत से दैत्य दानव एवं राक्षस सभी इस पृथ्वी के स्वामी हो चुके हैं पहले के और बहुत पहले के ये पूर्वोक्त तथा अन्य अनेक दैत्य राज दानवराज एवं दूसरे दूसरे नरेश जिनका नाम हम लोग सुनते आ रहे हैं काल से पीड़ित हो सभी इस पृथ्वी को छोड़कर चले गए क्योंकि काल ही सबसे बड़ा बलवान है सर्वे क्रतु सतमेक सतक्रतो सर्वे धर्म परतत संत अंतरिक्ष चरा सर्वे सर्वे भी मुख्योधि केवल तुमने ही सौ यज्ञों का अनुष्ठान किया हो यह बात नहीं है उन सभी राजाओं ने सौ सौ यज्ञ किए थे सभी धर्म प्राण थे और सभी निरंतर यज्ञ में संलग्न रहते थे वे सभी आकाश में विचरने की शक्ति रखते थे और युद्ध में शत्रु के सामने डटकर लोहा लेने वाले थे सर्वे संघनोपेता सर्वे परिगबाह सर्वे सतरा सर्वे थे काम वे सबके सब सुदृढ़ सब शरीर से सुशोभित होते थे उन सबकी भुजाएं परिघ अर्थात लोह दंड के समान मोटी और मजबूत थी वे सभी सैकड़ों माया जानते और इच्छानुसार रूप धारण करते थे सर्वे समरमा साध्य न श्रुयते पराजिता सर्वे सत्य परा सर्वे काम बिहारी वे सब लोग सम्रांगण में पहुंचकर कभी पराजित होते नहीं सुने गए थे सभी सत्य व्रत का पालन करने में तत्पर और इच्छा अनुसार विहार करने वाले थे। सर्वे वे सर्वे सर्वे व्रत परा चैव प्रतिपे धीरे सभी वेदोक्त व्रत को धारण करने वाले और बहुश्रुत विद्वान थे सभी लोग थे और सबसे मनोवांचित ऐश्वर्य प्राप्त किया था न चैश्वर्य भूत पर महात्म सर्वे यथारह दर्वे विगत मराह उन महामहान महामानरेशों को पहले कभी भी ऐश्वर्य का मत नहीं हुआ था वे सबके सब यथा योग्य दान करने वाले और ईर्षा द्वेष से रहित थे सर्वे सर्वे सुभूते सु यथावत प्रतिपे ते सर्वे दाक्षायणी पुत्रा प्राजा पत्या महाबला वे सभी संपूर्ण प्राणियों के साथ यथा योग्य वर्ताव करते थे उन सबका जन्म दक्ष कन्याओं के गर्भ से हुआ था और वे सभी महाबलशाली वीर प्रजापति कश्यप की संतान थे कालेना ज्वलनत प्रतपंत काल प्रतिसृता भुक्ता पृथ्वी प्रत त्यक्ष त्यक्षसे पुनः न तदा सक्षसी तदाशंत शोकमात्म इंद्र वे सभी नरेश अपने तेज से प्रज्वलित होने वाले और प्रतापी थे किंतु काल ने उन सब का संहार कर दिया तुम जब इस पृथ्वी का उपभोग करके पुनः इसे छोड़ोगे तब अपने सुमुंचे मम श्री भवम एवं सराज नोकम संति तुम काम भोग की इच्छा को छोड़ो और राज लक्ष्मी के स्मद को त्याग दो इस दशा में यदि तुम्हारे राज्य का नाश हो जाए तो तुम उस शोक को सह सकोगे शोक कालेशुमा हृष काले चमाशिष हम अतीतागत मिथ्वा प्रत्युत्पन्ने न वर्त तुम शोक शोक का अवसर आने पर शोक ना करो और और हर्ष के समय हर्षित मत हो हो भूत भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान काल में जो वस्तु उपलब्ध हो। उसे से जीवन निर्वाह करो माम मेद्यागत काल सदा क्षमस्व न चिराद इंद्रम्योपमेश इंद्र मैं सदा सावधान रहता था तथापि कभी न करने वाले काल का यदि मुझ पर आक्रमण हो गया तो तुम पर भी शीघ्र ही उस काल का आक्रमण होगा इस कटु सत्य के लिए मुझे क्षमा करनासी संयते मय नूडम म आत्म बहुम्यसे देवेंद्र इस समय भयभीत करते हुए से तुम यहाँ अपने बागवाणों से मुझे छेदे डालते हो मैं अपने को संयम में रख कर शांत बैठा हूँ इसलिए अवश्य तुम अपने को बहुत बड़ा समझने लगे हो काल प्रथम माया पश्चा ताम अनुधावते तेन गर्जस देवेंद्र पूर्व कालह ते देवराज जिस काल का पहले मुझ पर धावा हुआ है वही पीछे तुम पर भी चढ़ाई करेगा मैं पहले काल से पीड़ित हो गया हूँ इसीलिए होकर गरज रहे हो मम क्रुद्ध संयुगे संयुग काल बलवान प्राप्त तेन तिष्टिशव अन्यथा संसार में कौन ऐसा वीर है जो युद्ध में कुपित होने पर मेरे सामने ठहर सके इंद्र बलवान काल अदृष्ट ने मुझ पर आक्रमण किया है इसे से तुम मेरे खड़े हुए हो अहमद्रात स्थान तम इंद्र प्रकृत दिवि देवताओं का वह सहस्त्रों वर्ष का समय जब पूरा होना ही चाहता है जब तक कि तुम्हें के पद पर रहना है काल के ही प्रभाव से बुझे मुझ महाबली वीर के अब सारे अंग उतने स्वस्थ नहीं रह गए हैं मैं इंद्र पद से गिरा दिया गया और तुम स्वर्ग में इंद्र बना दिए गए सुचित्रितिवलोह के काल पर किम ही कृत तुम इंद्रोद्य किम कृत्या व्यय च्युता काल के उलट फेर से ही इस विचित्र जीवलोक में तुम सबके आराध्य बन गए हो भला बताओ तो तुम कौन सा अशुभ कर्म करके आज इंद्र हो गए और हम कौन सा अशुभ कर्म करके इंद्र पद से नीचे गिर गए कालह कर्ता काल करता चर्वण्यशम विनाश मैश्वर्य सुखम दुखम भवा बबू विद्वा प्रहेशेन्न चेन अर्थात उत्पत्ति और का करता है। दूसरी सारी वस्तुएं इसमें कारण नहीं मानी जा सकती। विद्वान पुरुष नाश विनाश ऐश्वर्य सुख दुख अभ्युदय या पराभव पाकर न तो अत्यंत हर्ष माने और न अधिक व्यथित ही हो तमेव तो इंद्र वेथा किम माम किम काले निरप, इंद्र हम कैसे हैं यह तुम ही अच्छी तरह जानते हो वासव मैं तुम्हें भली भांति जानता हूँ फिर भी तुम लज्जा को तिलांजलि देख चो मेरे सामने व्यर्थ आत्मसलाघा कर रहे हो वास्तव में काल ही यह सब कुछ करा रहा है तमें तो वही पुरापे तुम संभव समरे सोच विक्रांतम पर्याप्त पहले मैं जो पुरुषार्थ प्रकट कर चुका हूँ उसको सबसे अधिक तुम ही जानते हो कई बार के युद्धों में तुम मेरा पराक्रम देख चुके हो इस समय तो एक ही दृष्टांत देना काफी होगा आदित्याद्र मैं निर्जिता देवा इंद्र। पहले जब संग्राम हुआ था उस समय की बात तुम्हें अच्छी तरह याद होगी मैंने अकेले ही समस्त आदित्यों, रुद्रों, साध्यों वसुओं तथा मृतगणों को परास्त किया था समेता विविधा भगना तरसा सया पर्वता क्षिताओक षटिखरा भगना सूर्य मूर्द मया किम शर्तम कालोहि दुर्ति क्रम मेरे वेग से सब देवता युद्ध का मैदान छोड़कर एक साथ ही भाग खड़े हुए थे वन एवं वनवासियों सहित कितने ही पर्वत मैंने बारंबार तुम लोगों पर चलाए थे तुम्हारे सिर पर भी सुदृढ़ और शिखरों सहित बहुत से पर्वत मैंने फोड़ डाले थे किंतु इस समय मैं क्या कर सकता हूँ क्योंकि काल का उल्लंघन करना बहुत कठिन है न ही नो सहे हन तुम सभद्रम तो विक्रम काल ओ क्षमा कालो यम आगत तुम्हारे हाथ में वज्र रहने पर भी मैं केवल मुक्के से मार कर तुम्हें यमलोक न पहुंचा सकूं। ऐसी बात नहीं है किंतु मेरे लिए यह पराक्रम दिखाने का नहीं क्षमा करने का समय आया है परिनते काले बद्धम शक्र भी कथसे इंद्र यही कारण है कि मैं तुम्हारे सब अपराध चुपचाप सह लेता हूँ अब भी मेरा वेप तुम्हारे लिए अत्यंत दुस्साह है किंतु जब समय ने पलटा खाया है काल रूपी अग्नि ने मुझे सब ओर से घेर लिया है और मैं कालपास से निश्चित रूप से बंध गया हूँ तब तुम मेरे सामने खड़े होकर अपनी बढ़ाई किए जा रहे हो अयम स पुरुष बद्वा तिष्ठ माम रौद्र पशुम रसनया जैसे मनुष्य रस्सी से किसी पशु को बांध लेता है उसी प्रकार ये अभयंकर कालपुरुष मुझे अपने पास में बांधे खड़ा है लाभा लाभाल सुखम दुखम काम क्रोधौंधन प्रमोक्ष पुरुष को लाभ हानि सुख दुख काम क्रोध अभ्युदय पराभव वध कैद और कैसे छुटकारा यह सब काल प्रारब्ध से ही प्राप्त होते हैं हम करता न नहम कर्ता न कर्ता कर्ता यस्तु सदा प्रभु सोय पचति कालो मह वृक्षे पर गैं कर्ता हूँ न तुम करता हो जो वास्तव में सदा करता है वह सर्वसमर्थ काल वृक्ष पर लगे हुए फल के समान मुझे पका रहा है या दिव पुरुष कुरन्सुख ही कालज्यते काले पुरुष काल का सहयोग पाकर जिन कर्मों को करने से सुखी होता है काल का सहयोग न मिलते से पुनः उन्हीं कर्मों को करके वह दुख का भागी होता है ना चा न च काल काल स्पृष्ट शोचित महती तेन शक्र न शोचा सो के सहायता इंद्र जो काल के प्रभाव को जानता है वह उससे आक्रांत होकर भी शोक नहीं करता क्योंकि विपत्ति दूर करने में शोक से कोई सहायता नहीं मिलती इसलिए मैं शोक नहीं करता हूँ यदा ही सोचता है शोको व्यसन नापकर्षते सामर्थ्यम सोच तो नी अतो हम ना सोच में जब शोक करने वाले पुरुष का शोक उसके संकट को दूर नहीं हटा पाता है उल्टे शोक ग्रस्त मनुष्य की शक्ति क्षीण हो जाती है तब शोक क्यों किया जाए यही सोचकर मैं शोक को नहीं करता हूँ संहृत संरम्भ शतक क्रतु बलि के ऐसा कहने पर सहस्त्र नेत्रधारी पाक शासन शतक क्रतु भगवान इंद्र ने अपने क्रोध को रोककर इस प्रकार कहा बाहुम दृष्ट्वा सवद्र मुद्यतु दृष्टराज मेरे हाथ को वज्र एवं वरुण पास सहित ऊपर उठा देखकर मारने की इच्छा से आई हुई मृत्यु का भी दिल ढल जाता है फिर दूसरा कौन है जिसकी बुद्धि व्यतीत न हो तुम्हारी बुद्धि तत्व को जानने वाली और स्थिर है इसलिए तनिक भी विचलित नहीं होती है ध्रुवे सत्यपराक्रम कोश्वासमेश जगत सत्य पराक्रमी वीर तुम निश्चय ही धरे के कारण व्यथित नहीं होते हो इस संपूर्ण जगत को विनाश की ओर जाते देखकर कौन शरीरधारी पुरुष धन वैभव विषय भोग अथवा अपने शरीर पर भी विश्वास कर सकता है अहम अपने इनम लोकम जानम शाश्वत कालाग्नावा मैं भी इसी प्रकार सर्वव्यापी अविनाशी घोर एवं कालाग्नि में पड़े हुए इस जगत को क्षणभंग ही जानता हूँ न चात्र परिहार सुखमा महताम भूतानाम परिपच्चता जो काल की पकड़ में आ चुका है ऐसे किसी भी पुरुष के लिए उससे छूटने का कोई उपाय नहीं है सुक्ष्म से सुक्ष्म और महान भूत भी कालाग्नि में पकाए जा रहे हैं उनका भी उससे छुटकारा होने वाला नहीं है अन्य प्रमहत्त भूतानी पचता सदा अनवृत्त काल से प्राप्त हो काल पर किसी का भी वश नहीं चलता वह सदा सावधान रहकर संपूर्ण भूतों को पकाता रहता है वह कभी लौटने वाला नहीं है ऐसे काल के अधीन हुआ प्राणी उससे छुटकारा नहीं पाता है क्रांतो दृष्टपूर्वो नके नके देधारी जीव प्रमाद में पड़कर सोते हैं किंतु काल सदा सावधान रहकर जापता रहता है किसी के प्रयत्न से भी काल के पीछे हटाया जा सक सका हो ऐसा पहले कभी किसी ने देखा नहीं है धर्म समह। कालो न न परिहार्य निक्रम काल पुरातन अनादिनातन धर्म स्वरूप और समस्त प्राणियों के प्रति समान दृष्टि रखने वाला है काल का किसी के द्वारा भी परिहास नहीं हो सकता और न उसका कोई उल्लंघन ही कर सकता है कलां यकालो यथा जैसे ऋण देने वाला पुरुष ब्याज का हिसाब जोड़ कर ऋण लेने वालों को तंग करता है उसी प्रकार वह काल दिन रात मास क्षण काष्ठा लव और कला का हिसाब लगाकर प्राणियों को पीड़ा देता रहता है। नदी वेगा जैसे नदी का वेग सहसा बढ़कर किनारे के वृक्ष का हरण कर लेता है उसी प्रकार यह आज करूंगा और वह कल पूरा करूंगा ऐसा कहने वाले पुरुष का काल सहसा आकर हरण कर लेता है हैवदेवा सोमया दृष्ट कथम मृत ये नाम प्रलाप त्रुत अरे अभी अभी तो मैंने उसे देखा था वह मर कैसे गया इस प्रकार काल से अपहृत होने वालों के लिए मन मनुष्यों का प्रलाभ सुना जाता है नस्य अंतर्था तथा नश्वर्य जीवलोक आगम्य नहीं धन और भोग नष्ट हो जाते हैं स्थान और ऐश्वर्य छिन्न छिन्न जाते छिन्न जाता है तथा इस जीव जगत के जीवन को भी काल आकर हर ले जाता है दुस्क ऊँचे चढ़ने का अंत है नीचे गिरना तथा जन्म का अंत है मृत्यु जो कुछ देखने में आता है वह सब नासवान है अस्थिर है तो भी इसका निरंतर स्मरण रखना कठिन चेत मनता बुद्ध्य अवश्य ही तुम्हारी बुद्धि तत्व को जानने वाली तथा स्थिर है इसलिए उसे व्यथा नहीं होती है पहले अत्यंत ऐश्वर्यशाली था इस बात को तुम मन से भी इस पर नहीं करते कालेना क्रम्य लोग बली यसा अजेष्ठम अकनिष्ठम चिप्य मारो नुध्यते अत्यंत बलवान काल इस संपूर्ण जगत पर आक्रमण करके सबको अपनी आंख में पका रहा है वह इस बात को नहीं देखता है कि कौन छोटा है और कौन बड़ा सब लोग कालात्म में झोंके जा रहे हैं फिर भी किसी को चेत नहीं होता ईर्ष्या ईर्ष्याभिम लोभेशु काम क्रोध भयसु चपृहा मोहाभिमेशु लोक सको विमुति लोक अभिमान लोभ काम क्रोध भय स्पृा मोह और अभिमान में फंसकर अपना विवेक खो बैठे हैं भवासु भाव तत्व विद्वान ज्ञान तपोन्वित कालम पश्य सुव्यक्त पाणावामक य काल चारित्र तत्व सर्वशात्र विचारद विवेचनेृणिजो विजानता सर्वोको तुम विद्वान ज्ञानी और तपस्वी हो समस्त पदार्थों के तत्व को जानते हो काल की लीला और उसके तत्व को समझते हो संपूर्ण शा, शास्त्रों के ज्ञान में निपुण हो तत्व के विवेचन में कुशल मन को वश में रखने वाले तथा ज्ञानी पुरुषों के आदर्श हो इसलिए हाथ पर रखे हुए आंवले के समान काल को स्पष्ट रूप से देख रहे हो मेरा तो ऐसा विश्वास है कि तुमने अपने बुद्धि से संपूर्ण लोकों का तत्व जान लिया है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 निष्तिम दृष्टतापम आत्मा तम उपासती सर्वभूतानां निर्वैरम शांतमान जो हर्ष से रहित संताप से शून्य संपूर्ण भूतों का सुहृद वैरहित और शांत चित्त है उस आत्मा की तुम उपासना करते हो दृष्ट्वाम संजातां तय्यनुक्रोशनी मति ृद्धम हंत में बंधन हे तुम्हें देखकर मेरे मन में दया का संचार हो आया है मैं ऐसे ज्ञानी पुरुष को बंधन में रखकर उसका वध करना नहीं चाहता आन संधर्मो शन उक्रोश मोक्ष दारुणा पास तवे मेह काल पर्यतम पर्यत किसी के प्रति क्रूरतापूर्ण बर्ताव न करना सबसे बड़ा धर्म है तुम्हारे ऊपर मेरा पूर्ण अनुग्रह है कुछ समय बीतने पर तुम्हें बांधने वाले ये वरुण देवता के पास अपने आप ही तुम्हें छोड़ देंगे प्रजा नाम प्रजा नाम महासुर यदा शत्रु स्नुता वृद्धा योग्यते पुत्रस्य पुत्रच पितरम मोहात् प्रेशय्यति कर्मसु ब्राह्मण कष्यशलाद धावनम रुद्राश ब्राह्मणी भार्पया निर्भया निजोनिषु विमोक्ष्य पीजारी पुरषा यदा शक कृपुपात्रकुर्णन जिता अमरयादं भविष्य क्रमशः पीमोक्षती महान असुरज असूजनौका न्याय के विपरीत आतरण होने लगेगा तब तुम्हारा कल्याण होगा जब पतोह हो बूढ़े सास से अपनी सेवा टहल कराने लगेगी और पुत्र भी मोह व पिता को विभिन्न प्रकार के कार्य करने के लिए आज्ञा प्रदान करने लगेगा शुद्ध ब्राह्मणों से पैर धुलाने लगेंगे तथा वे निर्भय होकर ब्राह्मण जाति के स्त्री को अपनी भार्य बनाने लगेंगे जब पुरुष निर्भय होकर मानवेतर योनियों में अपना वीर स्थापित करने लगेंगे जब काश के पात्र में ऊंच जाति और नीच जाति के लोग एक साथ भोजन करने लगेंगे एवं अपवित्र पात्रों द्वारा देव पूजा के लिए उपहार अर्पित किया जाएगा सारा वर्ण धर्म जब मर्यादा शून्य हो जाएगा उस समय क्रमशः तुम्हारा एक एक पात्र बंधन खुलता जाएगा अस्मत भयम दास प्रतिपाल सुखे भव निराबाध स्वस्थ चेतामय निरा हम। हमारी ओर से तुम्हें कोई भय नहीं है तुम समय की प्रतीक्षा करो और निर्बाध स्वस्थ चित्त एवं रोग रहित हो सुख से रहो तमेवक् भगवान्त क्रतुम प्रति प्रया तो गजराज वाहन विजित्य सर्वान् मुराद ही ओम ननंद हर्षैण बभुवय कराट बड़े से ऐसा कर गजराज की सवारी पर चलने वाले भगवान शतक्रतु इंद्र अपने रथ को लौट गए अपने स्थान को लौट गए वे समस्त असुरों पर विजय पाकर देवराज के पद पर प्रतिष्ठित हुए थे और एक छत्र सम्राट होकर हर्ष से प्रफुल्लित हो उठे थे महर से महर्षि तथा चारित्वरोपि उस समय महर्षियों ने संपूर्ण चराचर जगत के स्वामी इंद्र का भली भाति स्तमन किया अग्निदेव यज्ञ मंडप में देवताओं के लिए हविष्य वहन करने लगे और देवेश्वर इंद्र भी सेवकों द्वारा अर्पित अमृत पीने लगे दिजोत्तम सर्वगतरभी विदिप्त तेजागत मुरुश्वर प्रशांत चेता मुदिता साम त्रिवेष्टपम प्राप्य अमुभत बाशव सर्वत्र पहुँचने की शक्ति रखने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने उद्दीप्त तेजस्वी और क्रोध सुन्य हुए देवेश्वर इंद्र की स्तुति की फिर वे इंद्र शांत चित्त एवं प्रसन्न हो अपने निवास स्थान स्वर्गलोक में जाकर आनंद का अनुभव करने लगे ये श्री महाभारते शांति पर्व मोक्ष धर्म परवड़ी बलिबाषव संवाद सप्त्यधिक द्विशतमो इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में बलिबासव संवाद विषयक दो अध्याय पूरा हुआ